तो माँ ने देखा मानो नवगोपाल बाबू की पत्नी राधा रमण के समीप खड़ी होकर व्यजन डुला रही है यह देखकर माँ ने लौट मुझसे कहा योगेन नौगोपाल का परिवार बहुत शुद्ध है मैंने इस प्रकार देखा वृंदावन में ठाकुर ने एक दिन माँ को दर्शन देकर कहा तुम योगेन को स्वामी योगानंद को यह मंत्र दो पहले दिन तो माँ इस दर्शन को अपने दिमाग का भ्रम समझा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 मैं अपनी रुचि के अनुसार एक नाम जप करता हूँ यह बात सुनकर माँ ने उन्हें एक दिन मंत्र दिया ठाकुर की फोटो और उनके अस्थि भस्म रखे पात्र को सामने रखकर माँ पूजा कर रही थी उन्होंने योगानंद महाराज को बुलाकर बैठने को कहा पूजा करते करते माँ को भावावेश हो आया उसी भावावेश में माँ ने उन्हें मंत्र दिया माँ इतने जोर से मंत्र का उच्चारण किया कि बगल के कमरे में मुझे सुनाई पड़ा वृंदावन से माँ के साथ हम सब लोग हरिद्वार गए योगानंद महाराज भी हमारे साथ थे रास्ते में रेलगाड़ी में योगेंद्र महाराज को तेज बुखार हो आया मैं उन्हें अनार खिला रही थी माँ ने देखा मानो मैं ठाकुर को ही खिला रही हूँ योगेन्द्र महाराज ने बुखार की बेहोशी में देखा एक भयंकर मूर्ति उनके सामने आकर कह रही है तुम्हें देख लेती लेकिन क्या करूँ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 भक्तों ने उन्हें बेलूर में सन 1888 ईस्वी में नीलाम्बर बाबू के किराए के मकान में प्रायः छः महीने तक रखा बाद में कार्तिक महीने में किराए का मकान छोड़कर कलकत्ते में बलराम बाबू के मकान में दो एक दिन रहकर मां श्री पुरी की यात्रा करने गई कलकत्ता से चांदबाली एक बड़े जहाज से चांदबाली से कटक कैनाल स्टीमर से और कटक से बैलगाड़ी से पूरी गई शरत राखाल महाराज योगानंद महाराज आदि भी माँ के साथ पुरी गए थे पूरी जाकर माँ बलराम बाबू के क्षेत्रवासी के भवन में अग्रहायन नवंबर दिसंबर महीने से फाल्गुन फरवरी मार्च महीने तक रहीं सामने चबूतरे वाले पक्के मकान में माँ रहती थी ठाकुर ने जगन्नाथ दर्शन नहीं किया है यह सोचकर माँ अपने कपड़े के भीतर ठाकुर की फोटो ले जाकर एक दिन ठाकुर को फ्री जगन्नाथ का दर्शन करा ले आई जगन्नाथ दर्शन करके मां ने कहा था जगन्नाथ को देखा मानो पुरुष सिंह रत्नवेदी पर बैठे हैं और मैं दासी बनकर उनकी सेवा कर रही हूँ